पूर्ण मुदच्य थे तो, तो वास्तव है ही नहीं यदि ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं है तो स्वर्ग स्वर्ग साधन करने वाला पुरुष याग अपूर्व ये सब मिथ्या कुछ है ही नहीं यदि कुछ नहीं तो फिर कर्म कांड वाक्य अप्रमाण हो जाएगा यजेत स्वर्ग काम कर्मकांड में से विधान क्या गया याग आदि विधान करने के लिए जो वाक्य प्रमाण नहीं होगा क्योंकि प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है वो कोई वस्तु है ही नहीं नियोग अपूर्व है नियोज्य होता है पुरुष नियोग का विषय याग नियोग का फेला स्वर्ग कुछ भी नहीं है और उपनिषद भी अप्रमाण हो जाएगा उपनिषद तो जो मुमुख्य उसको उपदेश करने के लिए वाक्य है आत्माव्यादि वाक्य है कि मुख्य भी कोई नहीं है साधक कोई नहीं एक अद्वित ब्रह्म है तो भी अप्रमाण हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा तो फिर वेदांत वाक्य हो कर्मकांड हो सब हो वेद ही पूरा अप्रमाण ही तो ठीक नहीं है और एक अंश अप्रमाण एक अंश प्रमाण ये भी ठीक नहीं है कर्मकांड उपनिषद सब कुछ अप्रमाण हो जाए ये ठीक नहीं है इतने आसंख्य इसके उत्तर देते जो आप कहते हो अप्रमाण हो जाएगा किम तत्व उत्तरकाले उत्तर काले कर्म आपाद्यते अप्रमाण्य आप किम तत्त काले तत्व होने के पश्चात कर्म कांड कर्मकांड आदि से ज्ञान कांड उपनिषद ये कर्मकांड उपनिषद वाक्य अप्रमाण ऐसे तुम आपादन करते हो ज्ञान होने के बाद अप्रमाण हो जाएगा या ज्ञान होने के पहले कि कर्म कांड वाक्य अप्रमाण उपनिषद अप्रमाण हो जाएगा तो कहे कोई आप नाद्य ठीक नहीं तदुतर काले में अप्रमाण हो तो क्या आपत्ति है अप्रमाण हो तदुत्तर काले तदअप्रमाण से इष्टत्वात उसके साथ संबंध ज्ञान होने के पश्चात कर्म कांड उपनिषद और अप्रमाण हो जाते हैं ये हम मानते हैं इष्ट है ज्ञान होने के बाद कोई प्रमाण नहीं है सब प्रमाण समाप्त तो हो गया उपनिषद तो प्रमाण अंतिम प्रमाण है उसके बाद सब अप्रमाण हो जाएगा नेह नाना ब्रह्म में नाना है ही नहीं निषेध हो जाएगा अद्वितीय ब्रह्म अहम अस्मी साक्षात्कार हो गया उसके बाद ना कर्मकांड ना उपनिषद ना गुरु ना शिष्य ना वेद ना देव ना स्वर्ग ना कुछ नहीं सब अप्रमाण कोई आपत्ति नहीं है ना नद उत्तर काले तद प्रमाणस्य इष्टत्वात् इस इसमें दृष्टान्त भी इसमें दिया जैसे गारस्ते ब्रह्मचारी धर्म आवेदक सुटेरी ब्रह्मचारी का जो धर्म कहा गया वेद में विधान किया गया वो धर्म जब ब्रह्मचारी गुरुकुले में रह करके वेद अध्ययन करता है वो नियम पालन करता है आगे जब गृहस्थ आश्रम में जाएगा वो ब्रह्मचारी धर्म पालन करता है नहीं करता है तो अप्रमाण ब्रह्मचारी धर्म विधायक जो वेद वाक्य गृहस्थ आश्रम को जाने के बाद वो वाक्य उसके लिए प्रमाण नहीं है वो जैसे गारहस्थ आश्रम में जाने के बाद ब्रह्मचारी धर्म का श्रुति अप्रमाण है इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद कर्म कांड उपनिषद सब अप्रमाण होता है कोई विरोध नहीं है और सन्यास गृहस्थ आश्रम में जाकर के गृहस्थ आश्रम में नहीं जा करके कोई ब्रह्मचारी संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया सन्यासी होने के बाद अग्निहोत्र करेगा अग्निहोत्र वाक्य उसके लिए प्रमाण है जैसे संन्यासाश्रम काले अग्निहोत्र आदि सूते अग्निहोत्र आदि सूत्र उसके लिए अप्रमाण जैसे इस प्रकार ज्ञान होने के बाद कर्म कांड ज्ञान कांड वेद सब अप्रमाण इष्ट है इष्टत् इसलिए प्रथम पक्ष में कोई आपत्ति नहीं तत्व ज्ञान के पश्चात कर्म कांड अप्रमाण होगा ज्ञान कांड सब अप्रमाण है उपनिषद भी और कोई जरूरत नहीं ज्ञान हो जाने के बाद सब अप्रमाण इष्ट है उसमें दो दृष्टान दिया जैसे गृहस्था में ब्रह्मचारी धर्म विधायक वाक्य अप्रमाण और सन्यास होने के बाद अग्निहोत्रादि वाक्य अप्रमाण अग्निरादि तो गृह करता है सन्यासी नहीं करता है इसी प्रकार इष्ट अभिप्रीत द्वितीय प्रत्याह द्वितीय कहेंगे ज्ञान होने के पहले अप्रमाण यह ठीक नहीं है ज्ञान होने के पहले उसे व्यावहारिक प्रामाण्य रहता है आत्मा ज्ञान महा निद्रा जृंभीते स्म जगन्मयी दीर्घ स्वप्ने स्ुरते स्वर्ग मोक्षादि विभ्रमा आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्म का, ज्यान, ज्यान का क्या अर्थ है आत्मन अज्ञान आत्म का ज्ञान आत्मज्ञान ज्ञान बनेगा आत्म का ज्ञान को क्या कहेंगे आत्मा ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा आत्मा न ज्ञानम आत्मज्ञानम आत्मा ज्ञान का अर्थ आत्म अज्ञान आत्म का जो अज्ञान है अज्ञान का आशय और विषय दो होता है जैसे पुष्पम पश्यामी पुष्प का ज्ञान होता है सबको दिखता है पुष्प का ज्ञान ज्ञान का विषय क्या होगा पुष्प का ज्यान, ज्यान का क्या है ज्ञान का विषय और ज्ञान का आशय क्या है, है? पुष्प आश्रय नहीं या आशय आश्रय वृक्ष कौन आशय है वृक्ष होगा है कौन है आश्रय पुष्प आश्रय होगा ज्ञान क्या आश्रय कौन होगा जो देख रहा है अब देखते हो क्या आप आश्रय हो जो देखता है वह आश्रय पुष्पम जाना पुष्प ज्ञानवान बना हम पुष्प विषय ज्ञान आप में है किम विषय का ज्ञान तो ज्ञान का विषय क्या हुआ ज्ञान है कहाँ पुष्प में कहाँ है ज्ञान पुष्प विषय का ज्ञान बन हम पुष्पभिषय ज्ञान बन आप है ज्ञान पुष्प में या पेड़ में है किस में है आ, आप में देखने वाले है कहो मेरे में हम में बोलो <laughs> आप में ज्ञान है पुष्प देख रहे हो ज्ञान किसमें तो ज्ञान का आशय आप है विषय पुष्प है ऐसे पुष्पम जाना भी कहेंगे तो ज्ञान का आशय क्या हुआ आशय हो गया हम विषय पुष्पम इसमें क्या रखा है मालूम है ये जो है उसका अज्ञान आप में ये हाथ में जो रखा गया अभी एतद विषय का अज्ञानम अज्ञान का विषय अंदर जो है अज्ञान का विषय आश्रय कौन है आप लोग का आश्रय किसका आश्रय अज्ञान का अज्ञान का विषय क्या है देखा है नहीं जानते जो अंदर है अज्ञान का विषय और अज्ञान का आश्रय देखो ये अज्ञान का विषय अज्ञान का क्या है अभिज्ञान का विषय हो गया ये विषय का अज्ञान का आशय आप में था अज्ञान का भी आशय विषय होता है जैसे ज्ञान का घट ज्ञान हुआ चैत्र को चैत्र के व्यक्ति का नाम उसको घट ज्ञान हो गया घट को देख लिया तो ज्ञान का विषय कौन होगा चैत्र चैत्र ज्ञान का आशय और विषय क्या है घटा और मित्र वहां बैठा है उसको घट नहीं दिखता है तो मित्र में क्या है घट का ज्ञान है या पुष्प का ज्ञान है नहीं अज्ञान है किसका ज्ञान घट का अज्ञान का विषय क्या होगा घट और आश्रय मैत्र ये जो है कि ज्ञान है अज्ञान अज्ञान है अज्ञान से जगत दिखता है अज्ञान को माया कहते हैं माया ही अज्ञान है उसको प्रकृति भी कहते हैं उसका आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है अज्ञान है किस में ब्रह्म में किस विषय का अज्ञान ब्रह्म विषय का अज्ञान तो अज्ञान का विषय आश्रय दोनों ब्रह्म है आश्रय तो विषय तो भागीनी निर्विभाग चितेरे व केवला आश्रय विषय दोनों ब्रह्म वाचस्पति मिश्र कहते है अज्ञान का विषय तो ब्रह्म है किंतु आशय ब्रह्म नहीं होगा वाचस्पति मिश्र कहते अज्ञान का आशय जीव है अज्ञान जिस जिसमें रहेगा उसको जीव कहते हैं। अज्ञान का आशय जीव विषय ब्रह्म है इसे वाचस्पति मिश्र कहते विवरणकार प्रकाशात्म ये ब्रह्म से भिन्न जीव कहां से आया ब्रह्म से भिन्न है क्या ब्रह्म <misterius> ही आश्रय भी है विषय भी, भी है यहाँ जो आत्मा ज्ञान है आत्मा विषय अज्ञान और आत्मा में आश्रित अज्ञान आत्मा ज्ञान का अर्थ आत्मा में स्थित अज्ञान और आत्मा विषय अज्ञान अज्ञान का विषय आत्मा है आत्मा ब्रह्म है के अज्ञान का आश्रय आत्मा है ये अज्ञान है महानिद्रा निद्रा तो अज्ञान है रात सो जाते सुश्रुत अवता में अज्ञान है ये थोड़े छोटा निद्रा नहीं महानिद्रा महानिद्रा ये महानिद्रा जिम्भ निद्रा उसका ही कार्य सारा जगत निद्रा मतलब अज्ञान महानिद्रा रूप जो आत्मा का अज्ञान उसका जिम्भित अज्ञान का कार्य जिम्भित कार्य में अस्विन जगन्मय ये सारा जगत है अज्ञान का कार्य एक लंबा है दीर्घ सपने दीर्घ सपने जगन्मय एक जगत ने ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड जगत की उत्पत्ति नाश अज्ञान से ऐुरंत इसी जगत में दीर्घ सपने के अंदर ये सब दिखते हैं स्वर्ग मुख्यादि विभ्रमा स्वर्ग मुख्य नरक सूर्य चंद्र आकाश पर्वत जितने सब ये सपन दीर्घ सपने में दिखते हैं सब ब्रह्म है जैसे जु में सर्प है भ्रम उसका कारण क्या है रज्जु का अज्ञान रज्जु के अज्ञान से सर्प है इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से सारा जगत भ्रम होता है सर्ग मुख्या नरक मनुष्य पशु पर्वत आकाश चंद्र सूर्य सब भ्रम है आत्मा ज्ञान महानिद्रा जिमृति आत्मा ज्ञान प्रत्येगात्मा आश्रय विषय अज्ञानम देखो दे दिया प्रत्येगात्मा आश्रय और विषय जिसका हो प्रत्येगात्मा आश्रय हो यश्य अज्ञान का आश्रय क्या है प्रत्येगात्मा और अज्ञान का विषय प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा आश्रय विषय आश्रय भी प्रत्येगात्मा विषय भी प्रत्येगात्मा दोनों किसका विषय प्रत्येगात्मा अज्ञान का और आश्रय किसका अज्ञान का कौन आशय है अज्ञान का आशय क्या है और अज्ञान का विषय हाँ। अज्ञानम तदेव महति निद्रा बड़ी निद्रा है महति निद्रा इति महानिद्रा महानिद्रा में समाज से कैसे करने महति चु निद्रा चि महानिद्रा विग्रह बनेगा महती सुनिद्रा सु क्या बनेगा महति सुनिद्रा सुमाज किस सूत्र से होगा आने का मन ने बताया था नहीं सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्य माने ही समास होने के बाद महति इसके पुंबत हो जाएगा पुंबत कर्मधार दिशा जाती है इसको कर्मधारे पुंबत महत बन जाएगा फिर आन महत समान जातियो तक हो जाएगा मन जायेगा महानिद्रा महत्य निद्रा, निद्रा थी महानिद्रा महोत् बड़ी निद्रा क्यों अनादिकाल आरभ्य प्रभु तत्व ये जो अज्ञान रूप निद्रा है एक अवश्य शुरू हुआ मालूम है अनादिकालम आरभ्य अनादिकाल से आरंभ कर चल रही इसे बड़ी निद्रा और उसको निद्रा क्यों कहते स्वरूप आवरण पूर्वक विपरीत तो हेतुत्व तु आचार तो हो क्योंकि अनाधिकाल से प्रभुत्व है निद्रा क्यों कहेंगे ऐसे निद्रा होने से जागृत अवस्था में भोजन क्या उसका अज्ञान हो गया और सपन के देखा क्या देखा भूखा हूं निद्रा के कारण अपने स्वरूप का अज्ञान होता है आवरण होता है और तो ब्रह्म हो जाता है स्वयं घर में सपन दिख रहा है धूप में, में चल रहा है मरुभूमि में पहाड़ में चढ़ रहा है सपन दिख रहा है इसी प्रकार ये अज्ञान क्या करता है स्वरूप आवरण पूर्वक विपरित हेतु तो आज निद्रा जिस प्रकार स्वरूप को ढक करके विपरित भ्रम विपरित ज्ञान का हेतु हो जाता है इसी प्रकार अज्ञान से स्वरूप का आवरण हुआ अपने स्वरूप शांत ज्ञान स्वरूप है आत्मा नित्य तृप्त है ब्रह्म स्वरूप है उसका आवरण करके विपरित हेतु हो जाता है भ्रांति का हेतु इसलिए महानिद्रा हो गई अज्ञान तत्व जिम्भित का उत्पन्न जगनमय जगद रूप ये सारा जगत तो जी दिखता है और ज्ञान से उत्पन्न अस्मिन अनुभूय माने दीर्घ सपने ये सपना दीर्घ सपन अनुभव में सबका आता है इसमें तो दीर्घ है कब तक रहता है सपना जब देखते जागने के पर, जब जागृत अवस्था में आएंगे तब सपन समाप्त होता है उसके पहले सपन समाप्त होता है इसी प्रकार यहाँ भी तत्व ज्ञान पर्यतम अनुवर्तमान अज्ञान के अज्ञानी ही निद्रा है कब तरगा तत्व ज्ञान होने तक रहता है जगन्मय दीर्घ सपन में स्वर्ग मुख्यादि विभ्रमा स्पुर स्वर्ग मुख्यादि विभ्रमा स्वर्ग मुख्यादि में स्वर्ग मुख्य आदि यशा सर्गस्य से मुख्य स्वर्ग आदिश आदिश आदि दो है ये विभ्रमाणाम ये सब ते स्वर्ग मुक्ष आदि विभ्रमा स्वर्ग ले लेने से खाली स्वर्ग नहीं उसके साथ ले लेना और स्वर्ग शब्द तत्कामोज्य नियोग तद तत विषय यागा उपलक्षण स्वर्ग लेने से स्वर्ग काम हो गया तत्काम स्वर्ग से कामना नियोज्य है स्वर्ग काम पुरुष नियोज्य होता है नियोग है स्वर्ग काम आदि वाक्य नियोग विधि तद विषय याग नियोग का विषय यागा आदि से उसका फल स्वर्ग आदि सबको ले लेना मोक्ष शब्दस्य से तत्साधन ज्ञान मोक्ष का साधन क्या है ब्रह्म ज्ञान श्रवण माना नहीं मोक्ष का साधना ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का साधना सवर्ण ज्ञान उसका साधन सवर्ण आदि नियोग आदि आत्मा बारे, भी ये भी विधि ये सब को आदि शब्द से स्वर्ग के आदि शब्द से क्या लेना लौकिक व्यवहार अनुकूल लौकिक व्यवहार के अनुकूल पुत्र मित्र आदि संग्रह ये भी सब अज्ञान से कल्पित है पुत्र मित्र आदि रहे जितने सब लोक में व्यवहार सब कुछ अज्ञान से ही दीर्घ सपने में भान होते हैं दिखते हैं मोक्ष से बंध सापेक्ष तो भी भ्रम है मोक्ष भ्रम क्यों मोक्ष है बंध निवृत्ति मोक्ष क्या अर्थ है बंध निवृत्ति बंध यदि मिथ्या है तो बंध की निवृत्ति सत्य होगी मिथ्या घट सत्य, सत्य है तो घट ध्वंस को सत्य कहेंगे घट भी कल्पित है तो घट ध्वंस कल्पित है कल्पित हो बंध सापेक्ष बंध से मिथ्यावार बंध मिथ्या बंध सापेक्ष मोक्ष विभ्रांति है विभ्रम दृष्ट्य मोक्ष की भ्रांति है अज्ञान के ज्ञान अपने को बद्ध मानता फिर मानता है मुक्त हो गया वो वस्तु तो स्वरूप तो नित्य मुक्त स्वरूप है अज्ञान अवस्था में कुछ बंधन वास्तव में आत्मा में होता है नहीं है जिस समय अज्ञान है उस तो समय आत्मा में बंधन है या नहीं वो बंधन जो दिखता है वो आत्मा में कहते हैं किंतु बंधन नाम को कोई वस्तु आत्मा में वास्तव नहीं है बंधन भी कल्पित है स्फुरंति स्फुरंति स्फुरन होते कैसे स्फुरतीफुन होते जैसे न तो स्फुंती भान होता जैसे विषय जिथ्या तो उसका ज्ञान विषय भ्रांति जान अय तत्व पूर्व काले व्यावहारिक का से जगत निज्य निगास प्रबोधा पूर्व सपनाव्यवहार उपपत्तिर्न कर्मकांडाद्य प्राण्यम तसे व्यावहारिक प्रमाण से सत्थ ये शंका हुई थी ब्रह्म से बिना सब कुछ कल्पित मानेंगे तो फिर कर्म कांड अप्रमाण हो जाएगा विधि वाक्य नियोज्य पुरुष स्वर्ग काम पुरुष नियोग का विषय याग नियोग का फल स्वर्ग आदि सब मिथ्या है कल्पित होने पर विधि वाक्य अप्रमाण हो जाएगा कर्म कांड इसका उत्तर देते हैं तत्व ज्ञान पूर्व काले तत्व होने के बाद अप्रमाण हो तो कोई आपत्ति नहीं हम मानते हैं किंतु तत्व के पूर्व काल में ये सब में प्रामाण्य है व्यावहारिक प्रामाण्य इसको कहते हैं व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म में है ब्रह्म पारमार्थिक और कोई पारमार्थिक नहीं है और एक होता प्रातिभाषी राज्य में सर्व सपन दर्शन ये प्रातिभाषिक है प्रतीतिकाल में है रज में सर्प प्रातिभाषिक की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना होती है ब्रह्मज्ञानी के बिना निवृत्ति हो जाए तो उसको कहेंगे प्रातिभाषिक और उससे भिन्न है व्यावहारिक जिसकी निवृत्ति ब्रह्मज्ञान से ही हो ये व्यावहारिक प्रामाण्य मानते हैं ये सब, व्यावहारिक सत्य से सर्वस्व जगत सारा जगत व्यावहारिक सत्य है नियोज्य नियोग आदि सत्य नियोज्य पुरुष सर्ग काम पर नियोज्य योम योम उज्य नियोग विधि आदि से नियोग का फल नियोग का विषय याग सब कुछ हे व्यावहारिक है, है। प्रबोधा पूर्वम सपना दुव जागने के पहले सपने में जैसे सपने में चुत पिपाशा कभी लगते है भोजन करते हैं तृप्ति होती है अग्नि गर्म लगता है कपड़ा उड़ते ठंडी लगती है सब करते हैं औषध खाकर रोग भी ठीक हो जाता है सपने में देखा रोग है, डॉक्टर आया दवाई दिया रोग ठीक हो गया डॉक्टर सत्य है दवाई ठीक है कोई सत्य सब कल्पित क्यों सब व्यवहार होता है सपन में जैसे देखते समय सब सत्य लगता है इसी प्रकार जागृत काल में व्यावहारिक का प्रामाण्य है पारमार्थिक पर भी जैसे सपन में पूरा प्रपंच पारमार्थिक नहीं होने पर भी सुख दुख हानि लाभ शत्रु मित्र झगड़ा सब कुछ होता है इसी प्रकार जागृत में भी सर्वव्यवहार उपपत्ति ये ज्ञान होने के पहले न कर्म कांड आदि अप्राम्य तो कर्म कांड आदि से ज्ञान कांड कोई अप्रमाण्य नहीं है क्योंकि तस्य प्रमाण्य से सत्थ व्यावहारिक प्रामाण्य है तत्वावेदक तो प्राण्य पार्थिक नहीं किंतु व्यावहारिक है सारा स्वर्ग आदि स्वर्ग व्यावहारिक है तवता च तस्वरिता इतने मात्र से वेद चरितार्थ हो गया व्यावहारिक प्राम्य है अतत्परा अगति का नम्मा वाक्या परमा सत्य विषयाण न अकस्मात्त जो ब्रह्म व्यावहारिक पर नहीं है जिनकी व्यावहारिक गति नहीं है ये जितने कर्म कांड वाक्य सब व्यावहारिक है व्यावहारिक प्रामाण्य है किंतु एक मेवादित्यम सर्व कल ब्रह्म निह नातिकिंचन ये व्यावहारिक नहीं पार्थिक ब्रह्म को बताएंगे परमार्थ सत्य विषय है ना परमार्थ सत्य ब्रह्म उसका विषय करने वाले जितने वेदांत वाक्य न अकस्मात बाध्यु तो उनका बाध बिना कारण नहीं होगा वो है तदर्थ व्यवहार व्यवहार अति तेनाली तदर्थ ब्रह्म हे उपनिषद का वह व्यवहार का विषय नहीं व्यवहार है इसलिए उसमें व्यावहारिक प्राण्य नहीं कह सकते हैं व्यावहारिक प्राण्य अनुपत्तों ब्रह्मवाक्यात्माण्यप्यनकार किंचिद्य स वेदांतवाक्य में व्यावहारिक प्राण्य नहीं हे क्योंकि ब्रह्म वेदांत प्रमाण का विषय प्रमेय ब्रह्म व्यवहारातीत है व्यवहे तदर्थ से व्यवहाराति व्यवहारातीत है व्यावहारिक व्यय है न्यवहाराति तत्व व्यवहारिक प्राण्य अनुपत् व्यावहारिक प्राणे वेदांत वाक्य अ तात्विक प्रामाण्य भी नहीं मानेंगे तो फिर बिल्कुल प्रमाण ही नहीं होगा वेदांत वाक्य और वेदांत वाक्य कर्मकांड दोनों ही प्रमाण है ब्रह्म बताने के लिए ब्रह्म बोधक वाक्य भी प्रमाण है तत्वेदक प्रमाण तत्वमस्यादि बाकी सब व्यावहारिक प्रमाण है प्रकार भेदन उभय प्रामाण्य उप यदि दो प्रकार प्रमाण्य हो सता है कि व्यावहारिक प्रामाण्य कर्म कांड में अतत्वावेदक प्रमाण्य उपनिषद वाक्य में तत्व में दोनों प्रमाण हो सकता है तो सर्वात्म तद्राम्य तो में न पूरा अप्रमाण वेदांत तो वाक्य को मानना ठीक नहीं है इसलिए वेदांत तो वाक्य तत्वावेदक प्रमाण है पारमार्थिक ब्रह्मो को बताने वाले और बाकी जितने सब है व्यावहारिक प्रामाण्य है तदुक्तम सकल वेदार्थ ज्ञान ब्रह्मणापि ब्रह्म एक ब्रह्म गीता है ब्रह्मा जी ने उपदेश की गीता का उपदेश किया ब्रह्म गीता ब्रह्मा जी ने कई देवताओं को तो ब्रह्म गीता उसमें कहा सकल वेदार्थ क्या है ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने क्या उपदेश है ब्रह्म गीता में सत्या द्विधा प्रोक्तो मया हे स्वर्गवासीन एक स्वभावत साक्षात परमाथ सदैव शिव सत्य चैतन्य सुखानलक्षण अपर कल साक्षा ब्रह्मण्यध्यस्तमया व्यावहारिक्षा सत्याचिगण उभय वक्ति वेदस्थ मग वदी सत्या प्रोक् हे स्वर्गवासीन देवा ब्रह्मा जी कहते माया सत्यार्थ द्विध सर्थपूर्त दो प्रकार मैंने कहा एक कहाक स्वभाव साक्षात सदस्वभात सद स्वभात सत्य साक्षात पर ब्रह्म स शिव वे शिव हि ब्रह्म सत्य चैतन्य है हे सुखानंतस्वक्षण विज्ञान हि विज्ञानंद्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इसका स्वर है ऐसे स्वरूप है एक सत्य हो गया दूसरा अपर कल्पित साक्षात ब्रह्म ने अध्यस्त माया ब्रह्म ने साक्षात अपरकल्पित सत्य है ब्रह्म में माया से ब्रह्म में अध्यस्त है ये दूसरा हुआ अध्यस्त तो होना चाहिए ब्रह्म ब्रह्मगीता में देखने से पता चलेगा अपरकल्पित साक्षात ब्रह्म अध्यस्तो माया ब्रह्म में माया से अध्यस्त है दूसरा है ये व्यावहारिक सत्य है व्यावहारिक सत्यार्थम साक्ष चिद घनम एक व्यावहारिक सत्यार्थ है दूसरा सत्यार्थ चिद दूसरा हो गया उभय भक्ति वेद वेद दोनों का कहता है एक पार्थिक सत्य चिद्ध ब्रह्म है और दूसरे ही व्यावहारिक सत्य स्वर्ग आदि दोनों वेद कहता है वेद भवान दोनों कहते हैं एवं मार्ग नहीं न बदंती अन्य मार्ग वाले इस प्रकार नहीं कहते हैं दोनों को ही पूरा सत्य मान लेते हैं एक पारमार्थिक सत्य व्यावहारिक सत्य ऐसा मानने से पूरा वेद अप्रमाण ही स्व प्रमाण हो गया अद्वैत वाक्य प्रमाण हो गया साक्षात ब्रह्मो को बोधन करके और द्वेत विधायक वाक्य शुरू हो गया व्यावहारिक सत्य बोधन करके और व्यावहारिक सत्य विधायक वाक्य भी व्यर्थ नहीं है कर्म आदि निष्काम कर्म करने से अंत गुण शुद्ध होता है तब ज्ञान होता है इसलिए उसकी आवश्यकता है कर्मकांड वाक्य अप्रमाण नहीं है यह वेदांत में इसे करके दोनों कर्म कांड और ज्ञान दोनों को प्रमाण माना गया कर्म कांड में व्यावहारिक प्रामाण्य और ज्ञान कांडात प्रामाण्य परमार्थिक। पार्थिक अन्य लोग क्या मानेंगे अद्वैत वाक्य को बिल्कुल अप्रमाण कहेंगे द्वैत वाक्य को प्रमाण कहेंगे अद्वैत वाक्य को अप्रमाण वेद में से एक वाक्य भी अप्रमाण नहीं हो सकता है उसको छोड़ नहीं सकते बिना कारण इसलिए प्रकार भेदना प्रामाण्य पार्थिक प्रामाण्य तत्वावेदक प्रामाण्य तत्व से महावाक्य में है बाकी सब व्यावहारिक प्रमाण्य हद्वितीय ब्रह्म एवं परमा सत्ये व्यावहारिक सत्यान अर्थवत्वाद न कर्मकांडादि अप्राम्यमती अद्वितीय ब्रह्म ही परमा सत्य है और कोई परमा सत्य नहीं है अद्वितीय ब्रह्म एवं परमा सत्य अद्वितीय ब्रह्म ही परमा सत्य होने पर भी अन्य सब व्यावहारिक सत्य सारा जगत व्यावहारिक सत्या अर्थवत्वाद कर्म कांड का विषय व्यावहारिक सत्य जगत स्वर्ग स्वर्ग काम नियोज याग सब कुछ को विषय करेगा कर्मकांड वाक्य जिसमें व्यावहारिक सत्यता है व्यावहारिक सत्य जो स्वर्ग आदि उसके विषय करने वाले कर्मकांड है व्यर्थ नहीं हुआ व्यावहारिक सत्य को बोधन कराने वाले कर्मकांड वाक्य है स्वर्ग भी है व्यावहारिक कर्म स्वर्ग को चाहने वाला स्वर्ग काम है विधि वाक्य वेद वाक्य यजित स्वर्ग काम विधि नियोग है उसका विषय फल स्वर्ग सब मतलब कुछ व्यावहारिक है कर्मकांड आदि अप्रमाण्य न कर्मकांड आदि अप्रमाण्य कर्मकांड कर्मकांड विधान करने वाले और ज्ञान कांडछ वाक्य अप्रमाण कोई नहीं सब प्रमाण है उसके बाद शंका करते ननु एवं अपि जीवस्य से भोग्य जात च ब्रह्ममात्रत्वे अनुभूय मन भौतृभोग्य विभाग न से अभी ब्रह्म से भिन्न और क्या पदार्थ है कुछ भी नहीं सब ब्रह्म ही है तो जीव क्या है ब्रह्म है हैं जीव भी ब्रह्म है किंतु आप ब्रह्म है क्या हाँ, जीव सब जीव ब्रह्म है नहीं क्या आपको छोड़ करके जीव सामान्य से ब्रह्म हो गया भोक्ता अरे भोग्य पदार्थ ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न जो है जो जड़ पदार्थ दिखते हो ब्रह्म या भिन्न है ब्रह्म हो गया सब भोगतु जीव से भुगतु तोग्य जात से च ब्रह्म जीव भोक्ता भी ब्रह्म है भोग्य भी ब्रह्म है भोग साधन सब कुछ ब्रह्म हो गया तो यदि सब ब्रह्म ही हो गया ब्रह्म कितने है एक है एक ही ब्रह्म सब हो गया तो विभाग नहीं होना चाहिए जहां देखो सब ब्रह्म है भेद नहीं दिखना चाहिए अनुभव में भेद दिखता है भेद अनुभव का अनुभव होता है होता है नहीं अनुभूय मान भोक्तृभ्य विभाग होना से कुछ भक्ता है कुछ भोग्य है कुछ जड़ है कुछ चेतन है ये विभाग अनुभव में आता है ये जो अनुभव मान भोक्ता और भोग्य का विभाग नहीं होगा क्योंकि सब ब्रह्म हो गया ऐसे सर्वस्य ब्रह्म तत्व आविशेषा यदि सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त कल्पित तो है सारा जगत ब्रह्म में कल्पित तो है कौन सत्य ब्रह्म से भी ना। सब कल्पित तो है कल्पित हो गया तो और उसमें वेद कहां से आया कल्पित तो जितने सब झूठा मिठा है ही नहीं सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त है बराबर है तो ये भेद नहीं होना चाहिए इत आशंक्य उत्तर देते हैं माया बसा देव विभागोइम उप त्याह यद्यपि वास्तव भेद नहीं है पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म है पारमार्थिक भेद नहीं है और ज्ञान से भेद दिखता है अज्ञान से व्यावहारिक भेद है व्यावहार के भेद किसी के कारण हुआ अज्ञान से माया बसा देव अयम विभाग उप पद्धति स्वप्न में जो सो जाते हैं आपसे भिन्न कोई है कोई नहीं कमरा बंद कर सो गया भोजन करके और सपने में देखा कितने लोग झगड़ा भी करते हैं शास्त्रार्थ करते हैं बातचीत करते हंसते भी हैं। सब चलता है ना नहीं सपने में भूख प्यास सब कुछ होता है वो आपसे बिना कोई नहीं होने पर भी निद्रा दोष से निद्रा के कारण विभाग दिखता है इसी प्रकार एक अद्वित्य ब्रह्म में माया अज्ञान के कारण ये विभाग दिखता है वास्तव तो नहीं है वास्तवता तो आप अकेले जग जाने पर देखते हो आपसे बिना ना हाथी है ना रत ना पहाड़ है ना, ना मरुभ में कोई नहीं कमरा में आराम से सोया कभी कभी कोई गिर जाते खट से नीचे देखते पहाड़ में चढ़ते रंगे गिर गया देखा कट के नीचे गिरा हुआ है जग जाते जब कोई के को चिल्लाते भी एक तो महात्मा उठ कर चल चलता है बहुत दूर जाने के बाद पता चलता है बोलते बोलते झगड़ा करते करते तो ये सब कुछ सपने में नहीं होने पर भी विभाग जैसे दिखता है इसी प्रकार जागृत प्रपंच है नहीं होने पर भी विभाग दिखता है माया के कारण ॐ द